मंत्र ओम सहना सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीतमस्तुषा वै ओ शांदर्शन की 43वीं कक्षा में सभी का स्वागत है पीछे परिक्रम का प्रकरण समाप्त हो गया था और उन परिक्रमों से चित्त को एकाग्र करने का जो अभ्यास किया गया उस चित्त को एकाग्र करके उस एकाग्रता की स्थिति को ला करके उसका प्रयोग कहां करना है उस एकाग्रता से आगे क्या क्या प्रत्यक्ष करना है तो उसका प्रकरण आगे आरंभ होता है वो भी ले सकते है ले लेकिन उसमें जो इस सूत्र को कुछ लोग मूर्ति पूजा में लगाते हैं वहाँ ऐसे नहीं घटेगा क्योंकि मूर्ति पूजा में लगाने वाला व्यक्ति इस सूत्र को जो लगा रहा है वो मूर्ति में भगवान मान करके के मूर्ति को भगवान मान करके और वहां फिर इस सूत्र को लगाता है कि आप क्यों निषेध करते हैं शास्त्रों में लिखा तो है ऐसा कि जिसकी जहां रुचि हो वहां ध्यान लगाए हम है मूर्ति में ध्यान लगा रहे हैं मूर्ति में ध्यान लगाने का निषेध नहीं लेकिन मूर्ति को भगवान मान करके ये तो मिथ्या ज्ञान के संस्कार तो पहले ही बना लिया हमने और ऐसा मान करके तब वहां ध्यान लगा रहे हैं तो उसका निषेध है उसका निषेध कर दिया गया और वैसे हम जहां भी चाहे वहां जैसे विषयवर्ती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना वहां भी तो विषय ही थे तो बाह्य विषय हम ले सकते हैं कोई भी वहां केवल मूर्ति की ही बात नहीं अन्य किसी भी वस्तु को ले सकते हैं ये सारी मूर्तियां ही तो है सब कोई वृक्ष सामने खड़ा है हम वृक्ष को ही खड़े खड़े देख रहे हैं लेकिन बस इतना है कि जिस वस्तु को जान रहे हैं हम उस काल में उससे अतिरिक्त और किसी को न जाने बिंदु हैं। तो बिंदु ही रहे बस दृष्टि में एकाग्र करना है अब आप बिंदु को कुछ और मान रहे हैं तो मिथ्या ध्यान करके नहीं तो कहीं भी किसी वस्तु को ले सकते हैं एकाग्रता का अभ्यास करना है ये मुख्य उद्देश्य है वहां क्योंकि एकाग्रता का अभ्यास करके आगे जो आ रहा है प्रकरण सारा ये ये बिना एकाग्रता के अभ्यास के संभव ही नहीं है तो इसलिए महर्षि व्यास ने आगे जो सूत्र आ रहा है में उसकी भूमिका बनाई अवतरण का कि अथ इसके बाद इन पीछे परिक्रमों से अभ्यास किया चित्र को एकाग्र करने का उसकी स्थिति बनाई प्रशांत वाहिता उसकी बनाई तो अथ इसके बाद अब लब्ध स्थिति कस्य <coughs> लब्धा स्थिति ये न प्राप्त कर ली है स्थिति जिसने वो कौन है चित्त आगे जो आ रहा है ना चेतस चेतस और चित्त दोनों शब्द आते हैं प्रयोग में चेतस सकारांत असुन और चित्त भी है निष्ठा प्रत्यांत है। यहां चेतस का प्रयोग किया है तो लब्ध स्थिति कश्य चेतस दोन शि है कि जिसकी जिसने स्थिति प्राप्त कर ली है प्रशांत वाहिता को जो प्राप्त हो चुका है ऐसे चित्त की ऐसे चित्त की किम स्वरूपा किम विषयावा समापत्ति ये दो विशेषण समापत्ति के हैं समझाना है समापत्ति को यहां पर कि ऐसे चित्त की समापत्ति जो होती है समापत्ति का अर्थ होता है आगे सूत्र समापत्ति की ही परिभाषा का है ये तदाकारता समापत्ति का अर्थ है तदाकारता अर्थात जिस वस्तु का आलंबन चित्त ने किया उस वस्तु के आकार वाला बन जाना इसे कहते हैं समापत्ति और उसमें जो बोध हो रहा है उस काल में उसी वस्तु का और किसी का नहीं यह समापत्ति की अवस्था एक अवस्था का नाम कह सकते हैं इसको और समाधि जो है एक भूमि है चित्त की वो आधार है भूमि होती है ना भूमि आधारित तो होती है तो समाधि ये भूमि है और उस समाधि भूमि में जब चित्त तदाकारता को प्राप्त हुआ उस अवस्था का नाम होगा समापत्ति यद्यपि व्यवहार में समापत्ति समाधि के अर्थ में ले लेते हैं लेकिन अंतर है थोड़ा ये एक नहीं है समापत्ति और समाधि समाधि के अंदर होने वाला ज्ञान वह समापत्ति है समाधि ज्ञान का नाम नहीं है समापत्ति ज्ञान का नाम है समाधि अवस्था समाधि अवस्था हो गई जैसे कमरे में कोई पदार्थ रखा हुआ है वो पदार्थ कमरा नहीं है लेकिन वो पदार्थ कमरे से बाहर भी नहीं है वो उसका आधार है तो इस तरह से समापत्ति जो बनेगी उस चित्त की समापत्ति की अवस्था जो आएगी उसके विषय में यहां प्रश्न किया अवतरणिका में क्योंकि उत्तर देंगे तो अवतरणिका में वही बात उठाई जाएगी पहले जो आगे बताने जा रहे हैं जिसका उत्तर तो दो प्रश्न किए इन्होंने समापत्ति के विषय में कि किम स्वरूप किम विषयागा स्वरूपा में तो बिल्कुल स्पष्ट ही हो गया कि कैसा स्वरूप होता है उस समापत्ति का कैसे स्वरूप वाली होती है किम स्वरूपम य सा किम स्वरूप अर्थात क्या स्वरूप होगा उस समापत्ति का उसका लक्षण क्या है क्या समझे हम समापत्ति से पहली बात दूसरी बात के कि किम विषया वह समापत्ति जो होगी उसमें जो एक तदाकारिता बनेगी जो ज्ञान की उत्पत्ति होगी वो किस विषय की होगी वो विषय कौन सा रहेगा उसका अर्थात समापत्ति में हम किन पदार्थों का साक्षात्कार करेंगे वो समापत्ति जो साक्षात्कार की अवस्था है वो किन पदार्थों वाली बनेगी किम विषया कैसे करेंगे समासमें कह विषय यहा क्या विषय है स्वरूप जिसका स्वरूप तो हुए कि इसके हाँ उसका उसका अपना जो जिसके आधार पर शब्द की प्रवृत्ति होती है शब्द प्रवृत्ति निमित्त जिसको बोलते हैं और विषय यह है कि उसमें हम ज्ञान जिसका करेंगे वो किसका करेंगे तो ये प्रश्न यहाँ पर किया गया तद उच्चते अब इस इन दोनों प्रश्नों का समाधान अगले सूत्र में आ रहा है तो सूत्र बोलेंगे इकतालीसवा क्षीण वृत्ते अभिजातस्य इव मणे ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्यु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति इसमें तस्थ तदंजनता ये थोड़ा क्लिष्ट शब्द पड़ता है सुनने में ही बड़ा विचित्र सा लग रहा है लेकिन हम जब समास करके शब्दों को अलग अलग करते हैं खोलते हैं विग्रह करते हैं उनका तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है फिर नहीं फिर कठिन नहीं लगता जैसे अभी किम स्वरूपा और किम विषया को खोला लब्ध स्थिति कस्य इसका समास किया ऐसे ही यहां पर भी कि तत्स्थ को पहले अलग कर दो यद्यपि एक शब्द है ये क्योंकि तत्थ का तदन जनता के साथ समास हुआ है लेकिन तत्स्थ में भी तो कुछ विग्रह करेंगे अलग अलग और तदंजनता में भी तो तत्स्थ क्या है ये तस्मिन तिश्थ, तिश्था तिश्था। हाँ तस्विन अब क्योंकि यहां बहुत सारे पदार्थ चित्त के आलंबन के हो सकते हैं तो बहुवचन में भी विग्रह कर सकते हैं तेषु इति क्योंकि व्यास ने ऐसा ही किया है तेजुतिष्ठती इति तत्थ जो उनमें स्थित है तो क प्रत्यय कर लेंगे स्थाधातु से और ये कर्ता में हो गया ये प्रत्यय उनमें टिकने वाला हम्म तो ये तत्स्थ कौन है अब ये कर्ता कौन बना कर्ता में किया हमने प्रत्यय ये कौन बना तत्स्थ? चित्त ये चित्त हो गया लेकिन वो चित्त कि एक अलग अवस्था बताई जा रही है अभी ये वो चित्त किसी पदार्थ में टिक गया है क्या अर्थ हुआ इसका चित्त ने किसी विषय का आलंबन कर लिया है तो ऐसा चित्र कहलाएगा तत्स्थ अब ये जो तत्स्थ में तत्शब्द आ रहा है तदन में भी तत्शब्द आ रहा है तो तदन में जो शब्द है ये किसको को कहेगा आप ये उसी को कहेगा जिसको तत्स्थ वाला तत्त शब्द कह रहा है अर्थात जिसमें चित्त स्थित हुआ है उसी अब हमने देखा वृक्ष को और तदंजनता क्या गाय की बन जाएगी वहां वृक्ष की ही तो बनेगी तदाकारिता वृक्ष की ही तो आएगी तो उसी ये कहना पड़ा इनको नहीं तो अंजनता किसी और से ले लें हम और चित्त किसी और में टिका है ऐसा कोई अर्थ न कर ले तो तत्स्थो हो गया अब तदंजनता को अलग से देखेंगे तस्य तदंजनम तदंजन से भाव तदंजनता अंजन क्या होता है अंजन आंखों में लगाते हैं नहीं? <laughs> आंखों में अंजन दांतों में मंजन नित कर नितकर नितकर तो अंजन ये है अंजु व्यक्ति मृक्षण कांति गतिशु धातु पाठ में धातु आई हुई है है वो अंशु है है। अभिव्यक्ति बनता है जिससे व्यक्ति शब्द लेकिन नहीं व्यक्ति तो इसी से बनेगा अंजू से वो अंजू अलग है व्यक्ति जो बनेगा वही से बनेगा क्योंकि इसका अर्थ क्या किया था मैंने भी अंजू व्यक्ति मरक्षण कांति गतिशुल तो अंजन क्या है ये ये है प्रकट होना जिसको बोलते हैं प्रकट होना जैसे यह पदार्थ अभिव्यक्त हो गया तो अभिव्यक्त में अभि और भी हटा दो तो क्या है अक्त अक्त किससे बनेगा अंजू सहित बनेगा ये अभिव्यक्ति यानी प्रकट होना वस्तु का स्वरूप सामने आना यह है अंजन अब तस्य अंजनम अब तस्य का हम संबंध वही जोड़ेंगे जिसमें चित्त स्थित हुआ है उसका प्रकट होना यह हो गया तदंजन और तदंजन से भाव तदंजनता अब अगर हम एक शब्द में अर्थ करें इसका तो तदाकारता द जनता का अर्थ हो गया उसके आकार वाला होना किसके आकार वाला होना जिसका आलंबन चित्त ने किया है जिसमें है तो जिसमें चित्त स्थित हुआ तो तत्स्थ तदन जनता जिसमें चित्त स्थित हुआ है उस जैसा बन जाना उदाहरण के लिए स्फटिक मणि का लेते हैं हम दर्पण को ले लो दर्पण यदि स्वच्छ है तो उसके सामने जो पदार्थ आएगा उसके चित्र को पूरा ले लेता है नहीं वो उस दर्पण में वही पदार्थ दिखाई देगा जो उसके सामने है तो दर्पण कैसा हो गया तत्स्थ तदन जनता को प्राप्त हो गया तो ऐसी जो चित्त की अवस्था है स्थिति है उसका नाम है समापत्ति ये मैंने अंतिम अंश का अर्थ पहले किया इसलिए कि ये सूत्र समापत्ति की व्याख्या करने वाला ही है जैसे हम व्याकरण में संज्ञा सूत्रों को लेते हैं ना कि वृद्धि किसे कहते हैं तो सूत्र तुरंत ले आएंगे विद्यादय और कह दिया कि संज्ञा सूत्र है ये तो ये संज्ञा ही तो एक प्रकार से किसी ने प्रश्न किया कि समापत्ति किसे कहते हैं वहां प्रश्न था वृद्धि किसे कहते हैं तो उत्तर क्या दे दिया कि तत्थ तदन जनता समापत्ति ही तत्स्थ तदन जनता को समापत्ति कहते हैं अर्थात चित्त जिसमें स्थित हुआ है उसके ही आकार वाला बन जाना इसका नाम है समापत्ति और अगर तदाकारता नहीं बनी है चित्त की तो वो समापत्ति नाम से नहीं कहा जाएगा चित्त चंचल है टिकी नहीं पा रहा है जैसे पानी हिल रहा हो अब चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है या जो व्यक्ति खड़ा देख रहा है उसी का पड़ता है प्रतिबिंब पानी में और पानी हिल रहा हो या गंदा हो दोनों बातें हिल रहा हो या गंदा हो दोनों अवस्थाओं में वह प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होगा अब यहां भी घटाओ चित्त में भी गंदा होना इस दृष्टि से या हिलना इस दृष्टि से तो गंदा होने का तात्पर्य इतने संस्कार भरे पड़े हैं अविद्या के राग द्वेष के सारे तो उस अवस्था में भी हम एकाग्रता को नहीं ला सकते और दूसरा के वृत्तियां इतनी उठ रही हैं कभी कोई विषय कभी कोई विषय कभी कोई विषय चंचलता बहुत ज्यादा है क्षिप्त अवस्था है तब भी तदाकरता नहीं बनेगी वो समापत्ति नहीं कहलाएगी इसीलिए पहले परिक्रमों के द्वारा चित्त को स्थिर करने का अभ्यास करवा दिया गया है प्रकृति हैं। तो क्या उससे स्वीकार किया जा सकता है प्रकृति में क्या हो गया हाँ तो प्रकृति ले में तदाकार हो तो गया तो समापत्ति है वो जनता हाँ समापत्ति ही कहलाएगी वो आ, प्रकृति प्रकृतिलय भी तो एक प्रकार से वो भी योग योगा ही अंश है एक प्रकृति लय योगी या विदेह योगी ये जो कहे जाते हैं विदेह योगी तो ये भी तो योगी हैं अब यहां पर तदन जनता जो कहा गया कि उसमें स्थित चित्त का उस जैसा बन जाना ये उसमें स्थित ये उस कौन कौन हो सकते हैं इन किन में हम चित्त को स्थित करेंगे तो उन विषयों को सूत्र में पीछे कहा हुआ है समापत्ति से अगर समापत्ति कह दिया कह दिया एक ही बात है तलन्णा हाँ, तलन्णा जैसे आ आई औ हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। और वृद्धि क्या है दोनों में अंतर उसमें एक संज्ञा है एक संजी है, बसंजन्णा है।, बसंजन्णा है वही यहाँ पर तत् तदंजनता ये संजी समापत्ति संज्ञा अगर ये सूत्र व्याकरण में होता तो क्या नाम देते है सूत्र का हम संज्ञा सूत्र यही तो है संज्ञा सूत्र को आप लक्षण सूत्र भी कह सकते हैं वो बता रहा है ना वृद्धि किसे कहते हैं तो लक्षण ही तो हो गया आई ओ इनको वृद्धि कहते हैं लक्षण सूत्र की संज्ञा सूत्र दे। से अच्छा इसको क्या हो गया लक्षण सूत्र है कि नहीं है समापत्ति का लक्षण कोई पूछे तो क्या बताएंगे हम लक्षण के मतलब लक्ष्यते अनेनेति अन जिससे ज्ञान हो जाए हमें ऐसी व्याख्या करो आप तो उसमें हम स्वरूप ही तो खोलेंगे उसका है? किसी पदार्थ के विषय में बता रहे हैं और दूसरा जान नहीं रहा है अब उसने कहा कि आप कुछ लक्षण तो बताइए कोई व्यक्ति स्टेशन पर आने वाला है और हमें किसी को भेजना है उसको बुलाने के लिए और वो जानता है नहीं तो क्या बताएंगे हम इतना लंबा होगा ऐसी आयु होगी ऐसा रंग होगा ऐसे वस्त्र पहने होंगे दाढ़ी होगी चश्मा होगा या नहीं होगा ये सब बातें ये क्या है ये लक्षण नहीं है क्या जी, जी। तो लक्षण जो बताए जा रहे हैं वो उसका स्वरूप नहीं है वर्णन क्या स्वरूप का ही तो वर्णन है ये तो यहां भी समापत्ति के स्वरूप का वर्णन है ये उद्देश्य में केवल एक विभाग करके नाम गिनाते हैं बस वो लक्षण नहीं जैसे प्रमाण प्रमेय संशय आदि ये सब क्या है ये उद्देश्य नहीं उद्देश्य के बाद होता है लक्षण फिर परीक्षा लक्षण फिर आएगा कि प्रमाण किसे कहते हैं प्रत्यक्ष किसे कहते हैं और संशय किसे कहते हैं इनके जो उत्तर आएंगे वो लक्षण बनेंगे फिर उनके फिर वो लक्षण ठीक है या नहीं है उसकी जांच करना वो परीक्षा के लाएगी विभाग भी लक्षण उद्देश्य ही होता है उद्देश्य विभाग लक्षण परीक्षा ये विभाग तो कहीं घटेगा कहीं नहीं घटेगा लेकिन उद्देश्य लक्षण परीक्षा ये तीनों घटेंगे जब विभाग बोलेंगे तो वो उद्देश्य का ही एक अवान्तर भाग हो अंदर का केवल नाम कथन के बस अवधे अभिधान मात्र बोलना और सूत्रों को लक्षण बोलते ही है हम लोग क्योंकि सूत्रों से कुछ ना कुछ लक्षित किया जाता है तो लक्ष्यते अनैनी लक्षणम तो सूत्रों का नाम भी लक्षण हो जाता है सीधा तो इस प्रकार से यहां अब कैसे चित्त की ये समापत्ति बनेगी तो उस चित्त चित्त की थोड़ी सी विशेषता बताई पहले कि क्षीण वृत्ते है जो सूत्र में शब्द आ रहा है क्षीण वृत्ते है। क्षीण हो गई है वृत्ति जिसकी क्षीणा वृत्तयो बहुरी समास बहुत चलता है सबसे अधिक प्रयोग आपको मिलेगा कहीं पर भी संस्कृत भाषा में वो बहुरी ही समास ही है समास का नाम है ये हाँ बहुवीही बहुब्री बहुवीही व्री व बड़ी की मात्रा ह में छोटी की मात्रा बहु व्री ही। बहु बहुवी बहुब्री समस्त है ऐसा है ना संज्ञाएं हैं ये अब संज्ञाओं में आप थोड़ी सी कहीं कुछ थोड़ा सा अंश भले ही देख लें लेकिन कुछ तो बिल्कुल ही निरर्थक आती हैं जैसे टी घू घर्थ करेंगे इनका अब्रीही कहते हैं धान के लिए कहाँ से लाओगे आप यहाँ तो व्यवहार के लिए क्योंकि पाणिनि ने कुछ संज्ञाएं ऐसी ली हैं जो पूर्व आचार्यों से चली आ रही हैं उनके उनसे पहले के जो आचार्य हुए वहां से चली आ रही हैं कुछ उन्होंने अपनी स्वयं भी बनाई हुई हैं अब जो पूर्व आचार्यों से चली आ रही हैं उन्होंने क्या उसको देख करके नाम किया होगा वो बातें कुछ छिपसी गई है अब और कुछ में अर्थ क्योंकि कहा ही जाता है कि जो संज्ञाएं छोटी हैं वो तो होती है निरर्थक और जो संज्ञाएं जिसमें वर्ण अधिक होते हैं वो होती हैं सार्थक यानी कि अनवर्थ कहते हैं इसके लिए अनवर्थ अर्थ के पीछे चलने वाली जैसे पाद का वा जैसे बताया था, जैसे नहीं पाद कोई संज्ञा नहीं है वहां तो यह था कि पाद शब्द जो पैर जो अर्थ में आ रहा है ये कैसे आ गया और फिर वही पाद चौथाई अर्थ में कैसे पहुंच गया ये तो वो बात हो गई अलग तो कुछ लेकिन संज्ञाएं कुछ ऐसी हैं पढ़ने की जैसे संख्या बोला अब संख्या संज्ञा ही तो है ये और सार्थक भी है सम्यक ख्या अनया संख्या अच्छी प्रकार से जाना जाए जिसके द्वारा क्योंकि निश्चय हो जाता है कि हाँ पांच व्यक्ति ही हैं। निश्चय हो गया नहीं संख्या। तो संख्या संज्ञा भी है और अनवर्थ भी है बहुत सी ऐसी मिलेंगी अब कुछ ऐसी हैं बड़ी संज्ञा भी है लेकिन फिर भी उनका अर्थ स्पष्ट वैसा नहीं हो पाता जैसे बहुब्रीही है सर्वनाम स्थान कितनी लंबी संज्ञा है अभी रास्ते में बता रहा था ना सर्वनाम स्थान संज्ञा लंबी है लेकिन आप सु जैसा मोड़ी पांच का ही तो नाम सर्वनाम स्थान है तो कैसे घटाएंगे इसको यहाँ और सरवनाम शब्द ले लो अब केवल ये भी तो बड़ी है ये है अनवर्थ क्योंकि तो जिनका नाम सर्वनाम है वो वास्तव में सबके ही नाम बनते हैं वो घट गया ना अर्थ तो तीन तरह की संज्ञाएं हैं एक तो बिल्कुल निरर्थक छोटी, छोटी छोटी एक है सार्थक बड़ी है एक बड़ी होने पर भी सार्थक नहीं हो पा रही उतना नहीं घट पा रहा है वो आचार्यों से उन्होंने ले ली है ऐसी हो सकती है अब कितनी पूर्वाचार्यों के हैं कितनी इनकी अपनी उपज है पढ़ने की ये फिर अलग विषय है क्षीण तो वृत्ति शब्द में बहुरी समाज क्षीणा वृत्त क्षीण हो गई है वृत्ति जिसकी अक्षीण होने का अर्थ यहां बिल्कुल क्षीण नहीं है कमी आ गई है काफी है। कोई व्यक्ति मान लो पहले एक मिनट में पचास वृत्तियां आ जाए उसके पचास तरह के विषय कि कुछ देर ये रहा फिर ये रहा फिर ये रहा फिर ये रहा अब उसने इतना अपने को कंट्रोल में कर लिया के एक मिनट में अब 25 वृत्तियां ही हुई तो क्षीण हुई नहीं हुई लेकिन क्षीणता में भी अलग अलग मापदंड ले सकते हैं हम कि मान लो कोई एक मिनट में 10 वृत्तियां पहले लाता था अब पांच ला रहा है तो पांच इसकी क्षीण हुई और उधर किसी की एक मिनट में 50 वृत्तियां उठती थीं, और उसने अपनी पांच कम करके अब पे आ गया है तो पांच उसकी भी कम हुई क्या दोनों बराबर है ये क्योंकि उसकी शेष 45 बची हैं इसकी शेष पांच है तो जितनी भी है उनके कम करते करते वहां तक कम करनी है जहां तक ये समापत्ति संभव हो सके और पूरी क्षण इसलिए नहीं है क्योंकि एकाग्र वृत्ति तो यहां क्योंकि सारी ये जो आगे वर्णन आ रहा है ये एकाग्र अवस्था का ही तो है और एकाग्र अवस्था में तो एक वृत्ति तो रहेगी तो क्षीण वृत्ति है क्षीण हो गई है वृत्तियां जिसकी ऐसा नहीं, नहीं ये तो एक हमारा लक्ष्य हो गया अलग यहाँ हो रहा है साक्षात करने का विषय की तो जैसे, कि जैसे मुझे ये देखना है आज ये है क्या ये मोबाइल क्या है ये इसका प्रत्यक्ष कि हाँ देखो ये काला है इतनी आकृति है इसकी इस पे ऐसे ऐसे जो है रंग आ रहा है ये यहां इधर शीशे का भाग है ये बटन है ये सब ये इसे कहते हैं ये कोई लक्ष्य नहीं है हमारा हम प्रत्यक्ष क्या कर रहे हैं उस अवस्था का नाम होता है समापत्ति लक्ष्य कौन नहीं वो चीज अलग है ज्ञान यथार्थ ज्ञान किसी का वो कोई विषय हो सकता है तो कोई विषय में भी आगे हम ये बताएंगे सब उनके भाग करेंगे अलग अलग कि स्थूल विषय फिर, फिर सूक्ष्म फिर और सूक्ष्म फिर और सूक्ष्म फिर और सूक्ष्म होते होते आत्मा तक पहुंचेंगे फिर ये और संसार में भी सूक्ष्म की पराकाष्ठा कहां जाके होती है परमाणु पर मूल प्रकृति पर लेकिन प्रारंभ होगा स्थूलता से लेकिन है लेकिन एक एक हाँ एकाग्रता सर्वत्र आवश्यक है वो लौकिक व्यवहारों में भी आवश्यक है इधर भी आवश्यक है और लौकिक व्यवहारों में लौकिक कार्यो में एकाग्रता कहां तक व्यक्ति संपन्न जो जितना अधिक कर ले उतना अधिक कम समय में और अपना कार्य कर लेता है वो अब कोई सूत्र हमें याद करना है और एकाग्रता नहीं बन पा रही है तो एक घंटा हो गया याद ही नहीं हो रहा और एक ने पांच मिनट में याद कर लिया कोई मंत्र याद कर लिया पांच मिनट में एकाग्र हो गया वो अब कोई कहे कि मैं तो एक घंटा परिश्रम किया है ये तो पांच मिनट किया है अरे किया तो है तू ने घंटा परिश्रम लेकिन एक घंटा परिश्रम में चित्त कहां भगाया था तो एकाग्रता तो हर जगह आवश्यक है लेकिन यहां बहुत अधिक एकाग्रता आगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी ऐसी बातें बताएंगे ये कि एकाग्रता कहां तक पहुंच सकती है हमारी और प्रत्यक्ष जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं ये आगे जो दो तीन सूत्र आ रहे हैं ये बहुत गंभीर हैं आगे बहुत विचारणीय है।, तो है हाँ जानकर के हम उसकी यथार्थता को जब पता लग गया तो वो पदार्थ किस कार्य में आता है ये हम जान गए अब वो कार्य हमें करना है तो तो उस पदार्थ को हम चुनेंगे नहीं, जाने नहीं छोड़ देंगे हम्म? अब रास्ते में हम जा रहे हैं मान लो तो कंकड़ पत्थर पेड़ जिन क्या क्या चीजें आ रही हैं सामने हमारे और हम कोई ध्यान न देकर के चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं अब अचानक कहीं कोई सौ नोट पड़ा मिल गया अब क्या करेंगे चले जाएंगे ऐसे क्यों उठाया हमने उसको कि ये हमारे काम आ जाएगा कंकड़ पत्थर क्यों नहीं उठा रहे थे हमारे काम नहीं आने वाले तो ऐसे ही जान करके हमारे लिए अनुपयोगी है तो हमने त्याग किया अवयोगी यही तो करता है परीक्षण करते करते करते करते उसने महाभूत देख लिए तन देख ली सबका परीक्षण कर लिया इंद्रियां अहंकार और तन्म और परमाणु तक सत्तुरस्तम तक मुगल प्रकृति तक पहुंच गया वहां तक साक्षात्कार कर लिया अब उसको लगा कि मेरा मे, मुझे जो चाहिए वो तो इनमें किसी में नहीं है जो चाहिए उसको वो इनमें किसी में नहीं मिला उसको अब उसको राग उसका यहां से हटने लगा हटने लगा हटने लगा इसी को वैराग्य बोलते हैं क्योंकि राग तभी तक रहता है किसी पदार्थ में जब तक हमें उसकी यथार्थ जानकारी नहीं हुई है तभी तक राग है अब कोई कहे परमात्मा में भी तो राग होगा फिर तो परमात्मा में जो राग होगा वो तो राग हमें करना ही है क्योंकि हमें वो चाहिए हमें उसका आनंद चाहिए तो उसमें तो राग करना ही यथार्थ ज्ञान होगा ये और जहां आनंद नहीं है वहां से हमें आनंद मिल जाएगा और उससे हम राग कर रहे हैं वस्तु से वो अयथार्थ ज्ञान हो गया वो हो गया रेत में से तेल निकालने जैसा जो कभी निकलने वाला नहीं है और वहां जो परमात्मा है वो तिल है उसमें तो तेल निकलेगा ही <laughs> वहां यदि हम ये समझ रहे हैं कि तेल मिलेगा तो ये सही समझ रहे हैं और यहां समझ रहे हैं तेल मिलेगा यह गलत समझ रहे हैं तो उस राग को हटाना है अविद्या युक्त राग हटाना होता है राग केवल राग हटाना ऐसे नहीं कहा जाएगा अविद्या युक्त राग और विद्या युक्त राग और द्वेष है वो ठीक है विद्यायुक्त राग द्वेष में द्वेश भी करेगा योगी किन से दुष्कर्मों से तो ये जो दुष्कर्मों से द्वेष कर रहा है पाप कर्मों से द्वेष द्वेष की भावना उसके अंदर है ये क्या इससे उसको बंधन में आ जाएगा वो ये यथार्थ द्वेष है ये करना ही है और परमात्मा से राग करना है प्रीति करनी है सत्कर्मो से प्रीति करनी है राग करना है प्रीति अप्रीति इसी को राग और द्वेष बोलते हैं तो क्षीण वृत्ति क्षीण हो गई हैं वृत्तियां जिसकी ऐसा अब ये क्षीण वृत्तिष्ठी है, है ये और इसी का संबंध यहां जुड़ जाएगा क्षीण वृत्ते है चित अपनी ओर से लगा लेंगे और क्षीण वृत्ते है तत्थ तदन जनता समापत्ति है क्षीण हो गई हैं वृत्तियां जिसकी उसका जिस वस्तु में वह स्थित हुआ है चित्त उस जैसा बन जाना यह समापत्ति है अब इस बीच में जो है यह दिया है इन्होंने दृष्टांत एक समझाने के लिए इव आ गया ना इव इव माने समान तो समान जहां होता है उसी को दृष्टांत बोलते हैं तो समान यहां पर क्या क्या दिखा रहे हैं समानता के अभिजात इव मणेह इतना अंश यह है दृष्टांत अभिजात मणेह इव अभिजात में षष्ठी है उधर मणेह में ष्ठी है अभिजात मणि के समान ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया अभिजात मणि के समान अब ये अभिजात क्या है ये होता है स्वच्छ ये ताजा अर्थ में भी आता है ताजा बिल्कुल फ्रेश हैं अब स्वच्छ है तो फ्रेश तो है ही वो हम जब कहीं से आते हैं बाहर से पसीना भीगे हुए सब कपड़े सने हुए सारे सब कुछ तो क्या बोलते हैं जरा फ्रेश होले तो स्वच्छता ही को ही तो अपनाते हैं उस काल में नहाना धोना हाथ पैर धोना मुख धोना वस्त्र धोना मल मलमूत्र इत्यादि सारा ये सब क्या कर रहे हैं हम जो गंदगी है उसको दूर कर रहे हैं तो स्वच्छ अभिजात का अर्थ हो गया स्वच्छ परिष्कृत कह लो आप अगर अच्छा लग रहा है तो स्वच्छ अगर नहीं समझ आ रहा है तो स्वच्छ मणि क्योंकि मणि को लेना है यहाँ अर्थात दर्पण ले लो आप दर्पण कैसा होना चाहिए स्वच्छ धूल न हो उसके ऊपर अभी जात जात माने प्रकट हो गया चारों ओर से ने पूरा पूरा प्रकट जात तो प्रकट को बोलते हैं उसमें मंत्र में आया है ना परमात्मा के लिए भी आता है हिरण्य गर्भ समवर्त ताग्रे भूत्य जातः प्रसिद्ध को भी कहते हैं हाँ हो, है। है। तो है। हाँ तो ले सकते हैं लेकिन यहाँ कोई उत्पन्न करना नहीं है मणि को वो तो बनी बनाई है ही बस केवल इतना दिखाना है गंदगी ना हो उसके ऊपर समान उसके समान चित्त बनेगा हमारा भी हमारा चित्त मणि के समान होगा तभी यह अवस्था आएगी समापत्ति की तो मणि के समान चित्त का तो मणि कैसी हो तो कहा स्वच्छ हो अब क्योंकि चित्त में भी वृत्तियां क्षीण हुई हैं तो क्षीण वृत्तियां हुई हैं एकाग्रता आने लगी है तो ऐसा चित्त उस मणि के समान हो जाता है क्योंकि चित्त की गंदगी है चंचलता मणि की गंदगी है उसके ऊपर धूल मिट्टी अब चित्त की धूल मिट्टी क्या है उसकी चन चलता और वो हो गई है क्षीण क्योंकि यहां जो समानता दिखा, दिखा रहे हैं वो वृत्तियों को क्षीण करके दिखा रहे हैं समानता कि जैसे मणि स्वच्छ है ऐसे ही चित्त भी स्वच्छ हो चुका है अब कैसे हुआ चित्त स्वच्छ कि क्षीण वृत्ति होने पर इसका अर्थ है कि वृत्तियों का अधिक होना ये उसकी गंदगी कही जा रही थी उस अवस्था में समापत्ति नहीं बनती में नहीं उसको छोड़ दे अभी यहाँ तो सात्विक ही लेना है वैसे भी क्योंकि राजसिक तामसिक में तो वो तो हम फिर उधर पहुंच गए क्षिप्त अवस्था में मूढ़ अवस्था में तो हाँ यहाँ तो हम योग की भूमि में आ रहे हैं ना योग अवस्था में आ रहे हैं तो योग केवल एकाग्र और ही अवस्था में चलता है लेकिन प्रकरण प्रारंभ नहीं हुआ है तो एकाग्रता का प्रकरण यहां पर चल रहा है ये। और एकाग्रता के प्रकरण में जहां दूसरे सूत्र में ही व्याख्या कर दी गई है कि चित्त की एकाग्र भूमि कैसी होती है योग्त वृत्ति निरोध सूत्र में ये बहुत विस्तार से आ चुका है कि जहां पर सत्वगुण पूरी प्रबल अवस्था में आ चुका है और उसने रज और तम को पूरा पूरा दबा दिया है तो हो गया सात्विक चित हो गया लेकिन सात्विक चित्त में भी वृत्तियां का अधिक होना वो भी एक गंदगी गंदगी है उसकी एक प्रकार की उनको भी कम करना है तब जाकर के समापत्ति बनेगी तो अभिजात से एवं मणि स्वच्छ मणि के समान जो चित्त क्षीण वृत्ति वाला हो गया है ऐसे चित्त की तत्स्थ तदंजनता जिसमें टिका है उस जैसे आकार वाला हो जाना यह समापत्ति है अभी यहां एक विषय ये रह गया था कि चित्त को टिकाया किसमें जाएगा तेशु इति जो कहा था, वो तेशु कौन है वो तो तीन प्रकार के विषय हैं ग्रहित्री ग्रहण ग्रहेश ग्रहित्री हो गया ग्रहिता अर्थात आत्मा ग्रहण करने वाला जानने वाला तो ग्रहित्री कौन होता है आत्मा ग्रहण क्या होता है अनेन गृह्य ग्रहणम ग्रहण करने के साधन अर्थात हमारे उपकरण उसमें बाह्य उपकरण अंदर के करण ये सब मिला करके पूरा करणों का एक समूह इंद्रियां सारी आ गई और ये मन ये आ गया सब ये सब करण कह ये हो गया ग्रहण और ग्राह्य जिसको ग्रहण किया जाए जिसका आलंबन चित्त करेगा अब ये ग्राह्य की दो तरह से व्याख्या होगी एक तो ग्राह्य हमने ग्रहीत्री ग्रहण को बोल दिया है पहले तो इनसे अलग करके देखेंगे क्या क्या बचा एक तो वो ग्राही हो गया सारा इन सारे संसार के पदार्थ सब लेकिन जब चित्त इंद्रियों का आलंबन करेगा या स्वयं अपना ही आलंबन करे तो ये ग्रहण भी तो ग्राही बन जाएंगे ये भी ग्राही बन जाएंगे उस काल में जो इंद्रिय अब तक ग्रहण शब्द से कही जा रही थी अब चित्त ने कहा कि चलो आज हम इसी को जानते हैं यह कैसी है चक्षु को ले लिया श्रोत्र को ले लिया किसी एक इंद्रिय को अपना आलंबन का विषय बना लिया और वैसे यह ग्रहण शब्द में कहा इन्होंने ये लेकिन ये ग्रहण अब क्या बन गया है ग्राह्य ऐसे ही अब आत्मा आत्मा ने सोचा कि अब मैं अपने को जानू तो अपने को जानू तो सहायता तो चित्त की लेगा वो अब चित्त की सहायता लेते हुए चित्त का आलंबन अब कौन बनेगा आत्मा वैसे ये स्वयं ग्रहीता है लेकिन अब क्योंकि आत्मा आत्मा को जान रहा है तो अब आत्मा क्या बन गया ये ग्राही है, तो ये भी ग्राही बन गया अर्थात ये जो ग्रहीता और ग्रहण है ये भी ग्राही बन जाएंगे, और इनके अतिरिक्त तो और सारे तो ग्राह्य ही रहेंगे जब हैं रहे जो ना जो बन जाने दीजिए कोई चिंता नहीं तब भी आत्मा ही रहेंगे आप ग्राह्य बन गया ग्राही बन गए समय में ग्रहीता और ग्राही दोनों हाँ एक ही समय में जो ग्रहीता है वो ग्राह्य भी बन गया है और ये परसों या कल ही विषय उठा था ये कि जहा दृष्टा और दृश्य दोनों एक हो जाते हैं उसे कहते हैं संप्रज्ञा समाधि का अंतिम भाग जहां दृष्टा और दृश्य दोनों एक हो गए स्वयं दृष्टा है वो और स्वयं ही दृश्य भी है जैसे हम अपना चेहरा दर्पण में देख रहे हैं तो हम किसको देख रहे हैं अपने को कौन देख रहा है स्वयं द्रष्टा भी हम दृश्य भी हम लेकिन दर्पण की सहायता लेनी पड़ी अब यहां भी दृष्टा कौन जीवात्मा दृश्य कौन जीवात्मा सहायता किसके लिए? चित्त की। क्यों ऐसा हुआ अब ये तो फिर एक है ही समस्या कि हम अपने को स्वयं नहीं जान पाते जैसे आंख नेत्र नेत्र का कार्य क्या है देखने का लेकिन नेत्र से पूछा भाई तू देखने वाला है क्या तूने अपने को देखा है कभी का अपने को तो नहीं देख पाया मैं तो कैसे देखेगा नेत्र अपने को दर्पण के द्वारा तो ईश्वर ने नेत्र को बनाया ही ऐसा है ये समझाने के लिए क्या ईश्वर ऐसा नेत्र नहीं बना सकता था कि नेत्र स्वयं नेत्र को देखने लगे उसके लिए कठिन है क्या नहीं लेकिन उसको समझाना है कुछ और भी उसकी बनाई हर रचना हमें कुछ गंभीर विषय की ओर ले जाती है कोई शिक्षा देती है उसकी हर रचना हर रचना में उसके रहस्य भरे हुए हैं और इन इंद्रियों के भी विषय कुछ इंद्रिया ऐसी हैं जो दूर से विषय ग्रहण करती हैं कुछ ऐसी हैं जब बिल्कुल उन पर छुआ दो तब विषय ग्रहण करेंगी कौन सी है ऐसी जो छुआने पर विषय ग्रहण करती हैं स्पर्श और रसना नासिका नहीं है क्या नासिका में नासिका में धोखा खा जाते हैं लोग देखो फूल तो दूर है गंध यहां आ रही है नाक में फूल कहा घुसा है नाक में फूल ही घुसा है फूल के कण जो हैं वो नासिका में आए हैं जब तक नासिका की त्वचा से झिल्ली से जो एक संवेदी तंत्र है नासिका में जो गंध ग्रहण करने वाला तंत्र वहां यदि वो नहीं संपर्क होगा उन कणों का गंध आ ही नहीं सकती तो तीन इंद्रिया ऐसी हैं जो बिल्कुल उनसे संयोग हो जाए विषय का तो ज्ञान होगा और दो ऐसी है जो दूर से हो जाता है श्रोत्र और नेत्र हैं हाँ हाँ नहीं वहां भी एक अप्रत्यक्ष रूप से हम बहुत आगे गहराई से देखेंगे तो वो तो ठीक है क्योंकि संना तो ही पड़ेगा बिना सन्निकर्ष के ज्ञान उत्पन्न नहीं होता इंद्रिय का अर्थ का सन्निकर्ष तो होना ही है ये अनिवार्य है लेकिन सन्निकर्ष की प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि कहां तो बिल्कुल ही सन्निकर्ष एक स्थूलता से हमें पता लग गया अब वो शब्द का सन्निकर्ष थोड़ा वैसा है अदृश्य है इस काल में लेकिन वहां भी हम देखेंगे तो शब्द गति शब्द अपने जैसे शब्द को उत्पन्न कर रहा है उसने फिर और उत्पन्न किया उसने और उत्पन्न किया ऐसे करके संति होते होते होते और वहां तक पहुंचा है श्रोत्र तक तब श्रोत्र ने ग्रहण किया है क्योंकि सन्निकर्ष तो सन्निको भी चाहिए अब नेत्र में कैसे घटाएंगे इसको नेत्र में भी यही स्थिति है कि सामने वाले पदार्थ पर जो प्रकाश आया वो प्रकाश वहां से परावर्तित होकर के नेत्र तक आया तो नेत्र से सन्निकर्ष हुआ प्रकाश का ज्यान हुआ है पदार्थ का सन्निकर्ष हाँ लेकिन ये ऐसे समझ में नहीं आता इस प्रकार से और इन तीन में भौदली समझ में, में और सबसे अधिक समझ आएगा स्पर्श वाले में और रचना में बहुत ही स्थूलता समझ लेगा कोई व्यक्ति कि हाँ देखो जिवा पे हम ले गए चीनी का दाना और छुआ नहीं रहे उसको बिल्कुल पास में ले गए अभी स्पर्श नहीं कराया है आएगा स्वाद और कोई कहते फूल हम नाक के निकट ले आए देखो गंद आ रही है अब वहां लेगा हां देखो दूर से हो गया काम <laughs> लेकिन दूर से वो भी नहीं हुआ है तो ये जो है ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य ये बनते हैं हमारे विषय जिनका चित्त के द्वारा जीवात्मा प्रत्यक्ष करता है ये समापत्ति है अब भाष्य देखते हैं कि क्षीण वृत्ते है पहले इसको खोला क्षीण वृत्ते है मित प्रत्यर्थ है अर्थ बता रहे हैं उसका और इसको खोला है इन्होंने एक अन्य शब्द से प्रत्यस्त मित वहां भी है यहां भी है अब सूत्र में है वृत्ति शब्द और यहां आ रहा है प्रत्यय शब्द तो एक इससे अन्य बात भी स्पष्ट होती है जो इनका सिद्धांत है क्योंकि प्रत्यय का अर्थ है यहां वृत्ति वृत्ति के स्थान पर व्यास जी ने प्रत्यय का प्रयोग किया तो प्रत्यय का अर्थ वृत्ति ही तो होगा और वृत्ति है कैसी है सारी ये ज्ञान वाली तो है ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं सब ये तो ये भी सिद्धांत निकलता है कि वृत्ति हमेशा चित्त के ज्ञानात्मक व्यापार को कहते हैं क्रियात्मक व्यापार को नहीं योग दर्शन में जहां भी वृत्ति शब्द आएगा उसका अर्थ है ज्ञानत्मक व्यापार अर्थात चित्त कुछ न कुछ जान रहा है चित्त के द्वारा जीवात्मा कुछ न कुछ जान ही रहा है क्रियात्मक का प्रयोग यहां नहीं हुआ है अन्यत्र कहीं है वो ठीक है न्याय दर्शन इत्यादि में लेकिन यहां चित्त का जहां भी वृत्ति शब्द का प्रयोग आएगा वो ज्ञानात्मक व्यापार को ही कहेंगे और जहां ये व्याख्या की है वृत्त पंचत क्लिष्टा क्लिष्टा और वहां फिर गिनाया गया है वृत्तियों को तो आप सब में देख लो जांच करके प्रमाण क्या है ज्ञानत्मक वृत्ति ज्ञानत्मक व्यापार विपर्य क्या है मिथ्या ज्ञान वह भी ज्ञानात्मक हो गया विकल्प क्या है शब्दात्मक ज्ञान वो भी ज्ञानात्मक हो गया है निद्रा क्या है वहां भी ज्ञान है सुखम अहम कल चर्चा हो रही थी और स्मृति क्या है वो भी ज्ञानात्मक है कहा है इसमें क्रियात्मक होता कहीं भी लेंगे तो किस ले क्यों लेंगे नहीं तो ये प्राप्ति नहीं वहां कहा यही जाएगा कि जैसे पैरों से हम चलने लगे तो प्रक्रिया यही रहेगी कि जीव ने चित को प्रेरित किया चित्त ने पैरों को पादे को प्रेरित किया यह है क्रियात्मक वृत्ति लेकिन उसको उसको एकाग्र करने का यहां वो निर्देश नहीं है यहां ज्ञानात्मक वृत्तियों का है वो तो आसन के द्वारा जो आसन एक अंग है योग का उसके द्वारा ये क्रियाएं तो सारी बंद करवा दी गई पहले है? यम नियम आसन यहां से ही जो है आसमियम के, के बाद तुरंत क्योंकि आगे अब जो है एकाग्रता में जाएंगे धीरे धीरे ये क्योंकि प्राणायाम से एकाग्रता प्रारंभ हो जाती है तो प्राणायाम से पहले आसन करवा दिया गया यम नियम आसन उसके बाद है प्राणायाम फिर और प्राणायाम से एकाग्रता प्रारंभ हो जाती है प्राणायाम इसलिए कि प्राणायाम करने से पहले आपको कहीं टिकना पड़ेगा आप भागते भागते प्राणायाम नहीं कर पाएंगे इसलिए आसन पहले है हाँ स्थिर सुगम आसनम तो स्थिरता तो ले आई ना अब जब स्थिरता ले आए तो क्रियात्मक वृत्ति तो खत समाप्त हो गई ना तो योग के क्षेत्र में क्रियात्मक वृत्ति का काम नहीं है कोई भी क्योंकि वो तो ब्रेक लग गया वहां रोक दिया गया उसको बिल्कुल शांत हो जाओ क्योंकि अब हमें योग करना है तो उसको कर दिया तो क्रियात्मक व्यापार समाप्त अब ध्यानात्मक व्यापार तो ऐसे ऐसे नहीं रुकने वाला क्या आसन लगा लिया और ध्यानात्मक व्यापार भी समाप्त हो जाए तो सारा शास्त्रीय केंद्रित है ज्ञानात्मक व्यापार को नियंत्रित करना जानने का कर निषेध नहीं कर रहे ये अरे समाधि जो क्या है ये साक्षात्कार की अवस्था सारी जानना ही तो हो रहा है लेकिन हमें यथार्थ ज्ञान करना है वास्तविक ज्ञान करना है हल्का फुल्का नहीं जानना है तो उस अवस्था में हमें एकाग्रता स्थिरता लानी होगी और क्या क्या जानना है उसको केंद्रित करना होगा नियंत्रित करना होगा तो इस तरह से क्षीण तो वृत्ति का अर्थ किया प्रत्यस्त मित ये क्या है ये शब्द सूर्य जब सायंकाल को जा रहा होता है तो क्या कहते हैं हम अस्त हो रहा है तो मूल शब्द क्या है ये संस्कृत में कैसे बोलेंगे सूर्य अस्त हो रहा है क्या बनेगा अनुवाद आँ? क्या हां सूर्य अस्तम ये शब्द कौन सी विभक्ति कौन सा वचन क्या है ये आस्तम आस्तम दे दे दे दे दे दे दे। मेरा प्रश्न अस्त शब्द अस्तम बोला हमने अनुवाद में अब मूल शब्द पकड़ो क्या है मूल शब्द क्या है धातु से बना नहीं पूछ रहा हूं मैं मूल शब्द अस्त बस यही भूल हुई है इसलिए पूछ रहा था मैं ये मूल शब्द है अस्तम और यह है अव्य जैसे सायम या साय शब्द है सायकाल या सायकाल बोलते हैं क्या बोलते हैं और काल को हटा दो तो क्या बचा सायम मकारांत ये अव्यय है इसका अस्तान क्या। अस्तान क्या? अस्तम क्या अस्तम्भ है सायम जैसे है ऐसे मूल शब्द अस्तम और ये अव्यय है अब अब इसमें अस्तम को अलग कर दो देखो प्रति को अलग कर दो पहले प्रति उपसर्ग है अब क्या अस्तम को अलग कर दिया अब क्या आगे है इत क्या है आगे इत प्रति इत। अस्तम, इत।, अस्तम इत।, इत इत क्या है ये? इन धातु है इन गतो निष्ठा प्रत्यय हो गया गया हुआ जैसे गम धातु से निष्ठा करेंगे गत गत क्या है गया हुआ इत गया हुआ अस्तम इत अस्त को गया हुआ गया। है प्रति अस्तम उल्टा उल्टा का तात्पर्य यहां यह होता है कि जो वृत्तियां अच्छा। बार बार बार बार आ रही थीं चित्त में वो वृत्तियां चली गई क्षीण हो रही है ना कम हो रही हैं तो प्रत्यस्तम इत प्रत्यस्त इसको अगर समाज करें पहले देखो प्रत्यस्तमित को कर लिया पूरा अस्तमित अस्तमित ये तो शब्द बन गया ये द्वितीय तत्पुरुष बोल सकते हैं इसको अब व्य है लेकिन द्वितीया लाएंगे वो तो ठीक है बाद में हट जाएगी तो अस्तमित अस्तमित अस्त को गया हुआ जैसे दुख प्राप्त सुख प्राप्त बोलते ना द्वितीय श्रीतातीत पतिगताप्तापन नहीं तो अस्तमित अस्त को गया हुआ अब कौन गया है इस तो को बाद बाद में बताएंगे और प्रति जोड़ दिया इसी में तो प्रत्यस्तमित तो शब्द अलग है। अब प्रत्यस्तमित तो शब्द का समास करेंगे प्रत्यय के साथ में और ये समाज कौन सा कहेगा कहा जाएगा अब जो आगे होगा ये बहुरी ही होगा फिर तो प्रत्यस्त अगर हम प्रत्यय को बहुवचन में ले ले तो प्रत्यस्त मिताह यस्य क्योंकि वृत्तियां बहुत है ना भोवचन ले सकते हैं प्रत्यय का अर्थ वृत्तीय प्रत्या ध्यान रखना तो प्रत्यस्त मिताह, प्रत्याह, की ओर जा चुके हैं प्रत्यय जिसके है? शांत हो गई हैं वृत्तियां जिसकी अब ये किसका बन गया विशेषण चित्त का बन गया तो ये है तात्पर्य एक क्षीण वृत्ति का अर्थ है हो हाँ हाँ शांत हो गई इसकी वृत्तियां बुझ गई हैं शांत हो गई हैं ऐसा जो चित्त है तो क्षीण वृत्ति है प्रत्यस्त मित प्रत्यर्थ अब बहुत से लोग इसका अर्थ करेंगे प्रत्यस्त को अलग बोलेंगे देंगे मित्र अलग बोल देंगे अरे अगर हम मित्र बोल देंगे तो अर्थ क्या होगा मित्र का अर्थ क्या होता है मरा। मित मित जाना हुआ मा धातु से बनेगा अच्छा। न्यायादश नहीं था मिते न मितेन लिंग न... मित लिंग के द्वारा लिंगी को जानते हैं तो मित क्या है जाना हुआ प्रमाण बनता है जिस धातु से मा मा माने तो प्रत्यस्त मित प्रत्य इत मित प्रत्य ऐसा जो चित्त है अगला शब्द खोला अभिजात इव मणे इति दृष्टान्तोपादान ये दृष्टान्त है स्पष्ट ही बोल दिया उन्होंने वो चित्र ऐसा होना चाहिए यानी स्वच्छ होना चाहिए स्वच्छ मणि के समान स्वच्छता नहीं है तो नहीं अब उस दृष्टांत तो दिया है उसको खोल रहे आगे कि यथा स्फटिक जिस प्रकार से स्फटिक मणि उपाश्रय भेदात उपाश्रय भेद से उपाश्रय क्या है समीप में आया हुआ आश्रय दर्पण के सामने जो भी वस्तु लाएंगे सामने लाएंगे ना उसके उपाश्रय हो गया बहुत दूर है तो वहां से थोड़ा दर्पण पकड़ेगा ऐसे ही मणि रखा हुआ है और मणि के समीप एक लाल रंग का या गुलाबी कोई भी फूल पुष्प रखा गया तो जो समीप में रखा गया है वो क्या है उपाश्रय अब उपाश्रय वाला पदार्थ कोई भी हो सकता है लाल फूल है पीला फूल है या अन्य कोई वस्तु है भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं तो इसलिए भेद शब्द बोल दिया उसमें उपाश्रय भेदात उपाश्रय के भेद से आलंबन। हैं? आलंबन। हाँ जिसका आलंबन चित्त करेगा वही पदार्थ है उपाश्रय उप समीप और आश्रय आश्रय जो कर रहा है जो पदार्थ तो उपाश्रय भेदात तत्त तत रूपोप रक्त अब तत् तत दो बार इसलिए बोला है कि उपाश्रय में कभी कोई वस्तु आई कभी कोई वस्तु आई कभी कोई वस्तु आई तो दो बार बोलने से सारा ले जाते हैं फिर वो हम्म? दो बार दो बार बोलते हैं ना नित्य वीप्सा यो हो नित्य अर्थ में या वीपसाथ में वीप्सा का तात्पर्य बार बार तो तद तद रूपोप रक्त है उस उसके रूप से उपरक्त अब उपरक्त में भी उपजोड़ा है इन्होंने यानी रंग तो गया है चित्त चित्र रंग तो गया लेकिन उप उपरक्त है ये बन नहीं गया है वैसा वो वो रंग उसमें वास्तव में नहीं है <laughs> या है मणि में मणि रंग गया लाल फूल बाहर रखा हुआ है उसके समीप में और मणि रंग गया पूरा लाल तो मणि के अंदर रंग है क्या नहीं है ना और है ये भी कह सकते हैं यानी होते हुए भी नहीं है रंग मनी सफेद है सफेद में लाल रंग उसको बोल दिया आप मणि पर रहो ना आप कहीं और कहीं पहुंच गए लगता है मुझे मणि पर रहे मणि स्फटिक मणि एक शुद्ध धवल मणि श्वेत रखी हुई है कोई भी रंग नहीं है उसमें अभी एक अपने स्वरूप में है वो कोई भी उपाश्रय नहीं आएगा तो अपने स्वरूप में कही जाएगी मणि लेकिन अब उसके समीप में कोई लाल रक्त पुष्प रख दिया अब मणि कैसा दिखाई देगा लाल दिखाई देगा तो लाल वस्तु हमें कब दिखाई देती है जब उसमें लाल रंग हो तो मणि में लाल रंग है क्या नहीं, फिर भी लाल दिखाई दे रही इसलिए उप लगाया है उप रक्त है उससे रक्त नहीं है। रक्त कौन है पुष्प और मणि कौन है उपरक्त पुष्प को नहीं कहेंगे उपरक्त <laughs> पुष्प तो रक्त वास्तव में है वो तो उस रंग का आधार है लेकिन मणि आधार नहीं है रंग का क्योंकि मणि का अपना स्वरूप देखना है आपको तो पुष्प को हटा दे दो कैसी है वो उसका अपना स्वरूप है यही स्थिति चित्त की है कि चित्त अपने में कैसा है प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम वो प्रख्या रूप है।, है सात्विक है बिल्कुल लेकिन अब जो जो पदार्थ जिस जिसका वो आलंबन कर रहा है वो उस उस पदार्थ के आकार से उपरक्त हो जाता है क्योंकि दर्पण में हम जो भी वस्तु सामने लाते हैं उसके लेकिन स्वच्छ दर्पण होना चाहिए तो वह वस्तु ज्यों की त्यों उसमें वही आकार दर्पण कई प्रकार के होते हैं वो मत ले लेना जिसमें उल्टे भी दिखते हैं टेढ़े भी दिखते हैं मोटे दिखते हैं लंबे चौड़े दिखते हैं वो वाले नहीं यथार्थ दर्पण है जिसको देख करके हम अपना कार्य करते हैं चेहरा देख करके तो उसमें जैसा पदार्थ है वैसा ही होगा तो तदाकार हो गया दर्पण बिल्कुल तदाकार। अब उपाश्रय बदल दिया अब जो आया वो उसके आकार वाला हो गया यही काम चित्त का है तोपाश्रय भेदा तत्त रूपो पर उपाश्रय रूपाकरेण निर्भासते, उपाश्रय के रूप के आकार जैसा निर्भाषते प्रतीत होता है वैसा लगता है वो होता नहीं है वैसा अब जीवात्मा को क्या होता है यहां जीवात्मा का कार्य क्या है तो सूत्र आता है चौथे पाद में सदा ज्ञाता शित्त वृत्त तत्प्रभो पुरुष से कि ये जो पुरुष है जीवात्मा ये सदा ज्याता चित्त वृत्त यह चित्त की वृत्तियां इसको सदा ज्ञात रहती हैं, अर्थात चित्त को ही देखता है ये। जीवात्मा किसी और को जैसे कोई कमरे में व्यक्ति बैठा हुआ है और दूर कहीं दूसरे देश में या अपने ही देश में क्रिकेट का मैच हो रहा है अब उसको देखना है तो क्या करेगा वो दूरदर्शन टीवी खोलेगा अब टीवी की स्क्रीन जितनी बनी हुई है उतने पर उसको दृष्टि जमानी पड़ेगी अब और उससे दृष्टि हटते ही वहां जो मैच हो रहा है वो देख लेगा वो तो यदि मैच देखना है उसको तो सामने वो स्क्रीन पर दृष्टि जमानी होगी अब मैच हो रहा है कहीं पर दिखाई दे रहा है यहां अब जो व्यक्ति कमरे में बैठा है उसका संपर्क उस मैच से है नहीं जहां हो रहा है असमर्थ है जाने में वहां नहीं जा पा रहा है तो फिर वहां बैठ करके जो देख रहा है वो देख सब रहा है वहां भी और जैसा जैसा उसमें दृश्य आता जा रहा है वैसा वैसा उसको ज्ञान हो रहा है तो यही अवस्था हमारे अपनी है आत्मा की कि सदा ज्ञाता शा ज्ञात रहती है क्योंकि जीवात्मा का संबंध बाह्य विषयों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता बाह्य विषयों से भी छोड़ दें इंद्रियों से भी नहीं है इसका संबंध जीवात्मा का संबंध इंद्रियों से भी नहीं है बाह्य विषय तो बहुत दूर रह गए फिर करे क्या ऐसे बैठा रहेगा शरीर के अंदर तो व्यवस्था कर रखी है परमात्मा ने कि इंद्रियों से भी संपर्क है नहीं बाह्य विषयों से भी है नहीं और बाह्य विषयों का ज्ञान बिना हुए व्यवहार कर नहीं पाएगा संसार में ये अब रास्ते में चल रहे हैं रास्ता देख ही नहीं रहा है क्यों नहीं दिख रहा है कि मैं तो भी अंदर बैठा हूं, मैं कैसे देखू रास्ता की आंखों से देख लो कि आंखों से देखते लू लेकिन आंखों से भी मेरा संपर्क नहीं है विवश है ना ये तो फिर चित्त को देखता है ये केवल अब बाह्य विषयों का संपर्क इंद्रिय से हुआ इंद्रियों का संपर्क चित्त से हुआ सूचना वहां तक पहुंची बाहर जो मैच हो रहा है उसका संपर्क कैमरे से हुआ कैमरों ने पकड़ा उसको कैमरों ने पकड़ करके सेटेलाइट को भेज दिया उपग्रह को उपग्रह से फिर वो हमारे डिश पर आया वही संकेत और डिश से दूरदर्शन में आया तब जाकर के वह व्यक्ति कमरे वाला वह देख पाया लंबी प्रक्रिया है ना ऐसे ही यहां पर है बाह्य विषय इंद्रियों तक आए इंद्रियों से चित्त तक पहुंचे अब चित्त को लगातार परमात्मा देख ही रहा है अब यह है नहीं कि टीवी में जो दृश्य आ रहा है उसको भी देख तो फिर आंखें खराब है लेकिन वहां जो जो आ रहा है उसको वो देख सकता है सरलता से ऐसे ही आत्मा केवल चित्त को ही देखता है हाँ दृष्टा दृषि मात्रा शुद्ध हो सी प्रत्य अनुपष्य ये इसी प्रत्यय को देखने वाला है अनु लगा दिया है वहां ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं शब्द ये अनुपश्य है ये पश्य नहीं है बाद में देखने वाला हम भी टीवी को देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं अनुपश्यति पश्यति नहीं है पश्ति पशती क्रिया कहां घटेगी जो सीधे मैच में बैठे लोग और हम अनुपश्य हम बाद में देख रहे हैं इस तरह से यहां ये उपाश्रय रूपा कार्य निर्भाषते अब यह भाषा और भी है इसका तो अभी इसको यहीं रोकते हैं और अगले सप्ताह जो है एक सप्ताह बाद जब इसका पाठ चलेगा तो इस विषय को फिर लेंगे पूरा और समापत्तियां सारी आ जाएंगी उसमें क्योंकि ये सूत्र एक समापत्ति का एक सामान्य लक्षण है समापत्तियों के भेद आएंगे आगे लेकिन उन सारे भेद वाली सब समापत्तियां उनका एक सामान्य लक्षण ये सूत्र बता रहा है समापत्ति किसे कहते हैं ये तो व्याख्या ये कर देगा लेकिन वो समापत्ति के भी फिर भेद हैं अलग अलग वो फिर अन्य सूत्रों में आएंगे लेकिन वो समापत्तियां इस लक्षण के द्वारा रहेंगी ऐसी ही वो लेकिन कौन से विषय की समापत्ति सूक्ष्म विषय की स्थूल विषय की और समापत्ति में भी ज्ञान मिला जुला है या अलग अलग है ये सब विषय आगे आएंगे और उसी में फिर यह भेद बनेंगे कि सवितर्क समा, समापत्ति निर्वित समापत्ति सविचार समापत्ति निर्विचार समापत्ति जो पीछे सूत्र प्रथम में आ चुका है यहां पर जहां चार प्रकार की समाधियां बताई थी संप्रज्ञात समाधि वितर्क विचार आनंद अस्मिता तो आनंद अस्मिता की तो यहां कोई चर्चा नहीं हुई है वितर्क और विचार की होगी आगे चल करके तो वितर्क के भी दो भेद कर दिए हैं विचार के भी दो भेद किए हुए हैं इस तरह से चार भेद यहां भी हो गई है अब वो चार भेद कैसे कैसे हैं क्यों बन जाते हैं ये सब विषय आगे लेंगे अब है ये दूसरे बाद में आएंगे सब ये दूसरे में आएंगे चलिए प्रणावधानी ओ